पहला प्रश्न आपने एक कथा कही है स्वर्ग के रेस्टोरेंट में एक बार जब लाओ सु कन्फ्यूशियस और बुद्ध आए तो काल सुंदरी स्वर्ण पात्र में लवालब जीवन रस भरकर लाए पर बुद्ध ने जीवन दुख है कहकर जीवन रस से मुँह मोड़ लिया कन्फ्यूसियस ने कहा कि जीवन रस ले ही आई हो तो लाओ जरा चख लूं। और लाओसु ने कहा कि जीवन रस को चखना क्या पूरा पात्र ही ले सभी पी लूँ अब इस रेस्टोरेंट में अशवक्र भी आ गए हैं वह कालसुंदरी से जीवन रस स्वीकार करेंगे या नहीं कृपा करके कहिए अष्टवक्र की ना पूछो जीवन रस्तों स्वीकार करेंगे ही उसे तो पी ही लेंगे कालू सुंदरी को भी पी जाएंगे <laughs> अष्टवक्र का स्वीकार बेसर और पूरा है यहां जो भी है एक ही है इसलिए द्वंद्व का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 अष्टव की वितरागता चरम है तो मैं तुमसे कहता हूं अगर अष्टवक आ गए हो, तो वो जीवन रस की पूरी सुराही तो पी जाएंगे वो काल सुंदरी को भी पी जाएंगे और काल सुंदरी का अर्थ समझते हो काल सुंदरी का अर्थ होता है समय ये जो छोटी सी कहानी है चीन की बड़ी महत्वपूर्ण है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 ये मैं तुमसे अपने अनुभव से कहता हूँ ये मैं जान के कहता हूँ कि जिस दिन सुरक्षा छोड़ी उसी दिन असुरक्षा भी गई असुरक्षा सुरक्षा की ही छाया है मूल ही चला गया तो पत्ते कहाँ लगेंगे जड़ ही ना रही तो अब अंकुर कहाँ फूटेगा नहीं तुम सोच सोच के कह रहे तुम कह रहे हो कि हम तो वैसी परेशान हैं सुरक्षा खोज खोज के तो मिल नहीं रही और आप मिल गए महाजन आप कहते हैं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 अगर गुरु भी कह दे कि इस्लाम के खिलाफ है ठीक तो गुरु के पास छह बार दस्तावेज लाई गई और गुरु ने कहा कि नहीं मैं दस्तखत नहीं करूंगा सातवीं बार खबर आई कि अगर अब गुरु दस्तखत ना करे तो गुरु भी जिम्मेवार है फिर वो भी हिस्सेदार है तो गुरु को भी शर्म लगी कि अब सूफी का वेश पहने कैसे दस्खत करूं ये तो सूफी के वेश की भी बदनामी हो जाएगी वो भूल गया भविष्यवाणी मंसूर की उसने कहा अगर इस पर मुझे दस्खत करने हैं तो मैं मौलवी के कपड़े पहन के ही दस्तखत कर सकता हूँ ये मौलवी को शोभा देता है इस तरह की मूर्तापूर्ण बातें सूफियों को नहीं शोभा तो उसने कपड़ा अपना फेंक दिया मौलवी के कपड़े पहने और दस्तखत किए और जब मंसूर को ख़बर मिली तो वो हंसा हाँ उसने कहा मैंने कहा था ना अब रंगा जाएगा खून से मेरे अब तक नहीं रंगा जा सकता था लेकिन ये कैसी बुरी दुनिया आ गई कि सूफी भी मौलवी के कपड़े पहनने लगे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 बूढ़े बुद्धिमानों का खोज करने लगी एक फकीर ने कहा कि इसमें कुछ खास मामला नहीं है भ्रंग नाम का एक कीड़ा होता है उसको तू पकड़ ला उसकी मुछ पर सहद लगा दे और ब्रंग की में पतला धागा बांध दे रेशम का उसने कहा फिर क्या होगा उसने कहा भ्रंग को मीनार पर छोड़ दे अपनी मूछ पर शहद की गंध पा वो आगे बढ़ता जाएगा वो मिलने वाली तो है नहीं गंध वो मिलती रहेगी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 फिर रस्सी बांध देना फिर मोटे रस्से बांध देना फिर रास्ता खुल गया पत्नी को बात समझ में आ गई गणित बहुत सीधा है भ्रंग कीड़े को पकड़ लिया उसकी मुँछ पर मधु लगा दिया पूँछ में उसके पतला से पतला धागा बांध दिया क्योंकि इतने दूर तक भ्रंग को जाना है इतना लंबा धागा खींचना है तो पतले से पतला धागा था और भ्रंग चल पड़ा एकदम उसको तो गंध मिलने लगी मधु की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 भाग दौड़ छोड़ो बैठो प्रतीक्षा करो जो प्रतीक्षा करने में कुशल हो जाता वो परमात्मा को पा लेता प्रतीक्षा में ही आ जाता है बादल जब बरसा अपनी मर्जी से बरसा नभ ने जब गाया अपनी मर्जी से गाया इच्छा का ही चल रहा रहेंट हर पनघट पर और तुम अपने इच्छा के रहट को ही चलाए जा रहे हो बूढ़ी के चरखे की जैसे घुमाए चले जाते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 अलसी के नीले फूलों पर नभमुस्काया मुखर हुई बांसुरी उंगलियां लगी थिरकने टूट पड़े भोरे रसाल की मंजरियों पर पहली अषाढ़ की संध्या में नीलांजन बादल बरस गए फट गया गगन में नील नीलमेघ पैकी गगरी जो फूट गई बौछार ज्योति की बरस गई झर गई बेल से किरण जुही मधुमहही चाँदनी फैल गई किरणों के सागर बिखर गए एक बार तुम अपने में आ चाहो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 इसी तरह पूछने के कारण तुम्हें गलत उत्तर मिले कोई मिल गया जिसने कहा कि वहां है। पहले हिमालय पर हुआ करता था परमात्मा क्योंकि हिमालय पे चढ़ना मुश्किल था फिर आदमी वहां चढ़ गया फिर उसको वहां से हटाना पड़ा फिर चांद पे तो बैठा दिया आदमी वहां चढ़ गया वहां से हटाना पड़ा जहां आदमी पहुंच जाए वहीं से हटाना पड़ता यह झूठी बकवास परमात्मा बाहर नहीं है और एक तो है जो कहते हैं वहां है और फिर जब वहाँ नहीं पाते तो दूसरा वर्ग है जो कहता कहाँ है बोलो पहली ही कहा था कि नहीं ऐसे आस्तिक और नास्तिक लड़ते जब यूरी गागरिन पहली दफ़ा लौटा चाँद का चक्कर लगा के तो जो बात उसने पहली रूस के टेलीविजन पे कही वो ये कि मैं देखाया चक्कर लगा के वहाँ कोई ईश्वर नहीं और उन्होंने एक बड़ा म्यूजियम बनाया है मॉस्को में जिसमें सारी अंतरिक्ष की यात्रा की चीज़ें इकट्ठी की हैं साधन यंत्र उस पर ये वचन म्यूजियम के प्रथम द्वार पर लिख के टांगा है यूरी गागरिन का कि मैं देखाया आकाश में घूमाया चाँद तक वहाँ कोई ईश्वर नहीं इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं एक तो मूढ़ आस्तिक हैं जो कहते हैं वहाँ फिर मूढ़ नास्तिक हैं जो कहते हैं वहाँ नहीं वो दोनों एक जैसे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 ये दोनों गलत उत्तर है मैं तुमसे कहता हूं खोजने छिपा मत पूछो कि ईश्वर क्या है इतना ही पूछो कि मैं कौन हूं जिस दिन तुम जान लोगे कि मैं कौन हूं उसी दिन तुमने परमात्मा को भी जान लिया है उसके पहले किसी ने कभी नहीं जाना है पांचवा प्रश्न संत कबीर आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे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 कबीर ने कहा कमाल घर के लोगों को जगाकर खबर कर दे कि हम गेहूँ हुं ले जा रहे इस प्रकार यह कथा आगे चलती कबीर के लिए अपने पराये का भेद न रह गया था सब परमात्मा का था भगवान कृपा बताएं कि कबीर के स्थान पर आप होते तो क्या करते इतनी ही तरमीम करता इतना ही फर्क करता है कि कमाल को कहता आहस्ता आहिस्ता निकलना घर के लोग जग ना जाए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 इतनी प्रकट इतनी स्पष्ट परमात्मा के हाथों लिखी सामने पड़ी वही समझ में नहीं आती तो शब्दों में संजोए ये शास्त्र तो तुम्हारी समझ में ना आ सकेंगे तुम इसी को चूक जाते हो गुलाब खिलता है उसमें तुम्हें परमात्मा नहीं देखता तुम्हारे भीतर चैतन्य की धारा बह रही उसमें परमात्मा नहीं देखता तुम मुर्दा किताबों में कागज पर स्ही के धब्बों में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 उसकी मर्जी यह है कि तुम दुख को भी पी जाओ ऐसे जैसे सुख है जहर को भी पी जाओ ऐसे जैसे अमृत है हो ना फरियाद भी सयाद की मर्जी यह है लीला मानने का अर्थ है अब हमारी कोई शिकायत नहीं खेल ही है ना तो गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं हारे जीते सब बराबर है हारे तो हम हारे जीते तो हम हारे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 कल जिस ठौर खड़ी थी दुनिया आज नहीं उस ठाव है प्रतिपल सब भागा जा रहा बदला जा रहा जिस आंगन थी धूप सुबह उस आंगन अब छाव है जहां सफलता थी वहां सफलता के आंसू जहां मरण का रुदन था वहां अब उत्सव है विवाह हो रहा मंडप सजे प्रतिपल नूतन जन्म यहाँ पर प्रतिपल नूतन मृत्यु है यहाँ तो प्रतिपल मौत घट रही प्रतिपल जीवन घट रहा है